शिव पुराण वायवी संहिता इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्त पूर्वक घृत और व्यंजन सहित मनोहर भविष्य निवेदन करना चाहिए मुख्य शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित तांबुल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करें, आरती उतारे तत्पश्चात तो पूजन का शेष कृत्य कर प्याला तथा तो उपकारक सामग्रियों सहित सैया समर्पित करे सैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दे आजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित करके दे स्वयं पूजन करें, दूसरों से भी कराएं। तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दे इसके बाद स्तुति, प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विद्या को जपे परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करें, तदनंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करे इसके बाद अर्घ और आठ फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करें, फिर अग्निदेव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करे पूजन के अंत में स्वर्ण में कमल तथा अन्य सब उपकरणों सहित उस शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे दे अथवा शिवालय में स्थापित कर दे गुरुओं ब्राह्मणों तथा विशेषता व्रत धारियों की पूजा करके सामर्थ हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा तो दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करे स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल मूल खाकर या दूध पीकर रहे अथवा भिक्षा भोजी हो या एक समय भोजन करे रात को प्रतिदिन परमित भोजन करे और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोए भस्म पर तृण पर अथवा चीर या मृगचरम पर चयन करे प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करें यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आर्द्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करें, मन वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी पति स्त्री सूतक में पड़े हुए लोग तथा अंत्य आदि के संपर्क का त्याग करें, निरंतर क्षमा दान दया सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहे संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगा रहे तीनों काल स्नान करे अथवा भस्म स्नान कर ले मन वाली और क्रिया द्वारा विशेष पूजा किया करे इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण न करे प्रमादवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करें व्रत के समाप्ति पर्यंत भूल भी अशुभ आचरण न करे संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान सर्ग और पूजन करे भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्रीति के लिए ही सब कुछ करे जेप से इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत्य है उसे बताता हूँ वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए ज्येष्ठ मास में मरकटमढ़ी में शिवलिंग की पूजा उचित है आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनी समझें श्रावण मास में नील नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजने के योग्य है भाद्रपद मास में पूजन के लिए पद्मराग मणि में शिवलिंग को उत्तम मान माना गया है आश्विन मास में मणि के बने हुए लिंग को उत्तम समझें कार्तिक मास में मूंगे के और मार्गशीर्ष मास में वैधुल्य मलि के बने हुए लिंग की पूजा का विधान है पौष मास में पुष्पराग पुखराग मणि के तथा माघ मास में सूर्यकांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए फाल्गुन मास में चंद्रकांत मणि के और चैत्र में सूर्यकांत मणि के बने हुए लिंग के पूजन की विधि है अथवा रत्नों के न मिलने पर सभी मासों में स्वर्ण में लिंग का ही पूजन करना चाहिए स्वर्ण के अभाव में चांदी तांबे पत्थर मिट्टी लाह या और किसी वस्तु का जो सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए अथवा अपनी रुचि के अनुसार में लिंग का निर्माण करें। व्रत की समाप्ति के समय नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्ववत विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य का तथा विशेषता व्रति ब्राह्मण का पूजन करें। फिर आचार्य की आज्ञा ले पूर्व या उत्तर की ओर मुह करके कुशासन पर बैठे हाथ में कुश ले प्राणायाम करके साम्ब सदा का ध्यान करते हुए यशाशक्ति मूल मंत्र का जब करे फिर पूर्वत आज्ञा ने हाथ जोड़ नमस्कार करके कहे भगवान आप मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग करता हूं ऐसा कर शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करें तदनंतर दंड चीर जटा और मेखला को भी त्याग दे इसके बाद फिर विधि पूर्वक आत्मन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करें